तर्क संग्रह में अवशिष्ट गुण निरूपण प्रकरण चल रहा है गुण निरूपण में अंतिम गुण है संस्कार उसके तीन भेद बताए वेग भावना स्थिति स्थापक। वेग को बताया पांच में रहने वाला पृथ्वी जल तेज वायु और मन इन पांच में रहता है कौन वेग नाम का संस्कार ये संस्कार विशेष है और द्वितीय संस्कार का भेद है भावना भावना का लक्षण तथा आश्रय बताया जा रहा है कि भावना का लक्षण है अनुभव जनिया स्मृति हेतु भावना जो अनुभव से जन्य हो और स्मृति का कारण बने उसे कहा जाता है भावना संस्कार का जो द्वितीय भेद है उसका यह लक्षण है अनुभवात्मक ज्ञान से उत्पन्न हो और स्मृति का उत्पादक बने उसका नाम है भावना ये संस्कार विशेष अरे जो द्वितीय भेद है संस्कार का भावना ये कहाँ रहेगा तो भावना गुण होने से संस्कार गुण है तो भावना भी संस्कार का भेद विशेष गुण ही माना जाएगा और गुण है तो रहेगा द्रव्य में तो कितने द्रव्य में रहेगा तो केवल एक द्रव्य में रहेगा इसलिए उसे कहा जाएगा उसी जिस द्रव्य में रहता है उस द्रव्य का असाधारण गुण तो नौ द्रव्य में से कौन से द्रव्य में रहता है तो कहते आत्ममात्र वृत्ति तो आत्ममात्र वृत्ति ही वृत्ति ही यानी वर्तते इति वृत्ति ही ऐसी वृत्ति ही शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो समय सम्बंध से रहने वाला वृत्ति का अर्थ है समवेत समय सम्बन्ध से जो रहता है उसे कहा जाएगा समवेत तो आत्ममात्र वृत्ति इसमें मात्र शब्द द्रव्यांतर का व्यावर्तक है बाकी आठ द्रव्य का तो नौ द्रव्यों में से भावना नाम का गुण केवल आत्म नामक द्रव्य में ही समवाय संबंध से रहता है यह अर्थ निकलेगा तो आत्ममात्र वृत्ति ही आगे हैं स्थापक नाम का गुण अन्यथा कृतस्य पुनः तदवस्था आपदक स्थितिस्थापकः ये स्थितिस्थापक नामक संस्कार का लक्षण है स्थिति शब्द से लेना अवस्था को स्थिति यानी अवस्थिति, अवस्थिति यानी अवस्था तो जैसे नई नई चटाई आदि लेते हैं दुकान से ली हुई भी रोल बना करके रखा जाता है ना। कारपेट आदि भी रोल बना करके रखता है। और जब पहली बार बिछाते हैं तो समेट जाता है फिर वैसा ही रोल हो जाता है तो जो पहले वाली स्थिति है रोल करके रखा हुआ लपेट करके रखा हुआ ये स्थिति है और उसे आपने प्रयत्न से उस स्थिति से हटा करके फैला दिया स्थित्यंतर में अवस्थान्तर में पहुंचा दिया तो अवस्थान्तर में पहुंचाए हुए चटाई आदि को फिर आपने फैला करके छोड़ दिया तो बिछी हुई वैसे की वैसे नहीं रहेगी वो तो फिर गोल होना शुरू हो जाती है तो पूर्व अवस्था जो थी उसकी उस अवस्था में आप लाते नहीं हैं वो आ जाती है क्यों आ जाती है उसको पूर्व अवस्था में लाने वाला कौन है तो उसके उसको पूर्व अवस्था में लाने वाला उसमें एक गुण है उसका नाम है स्थिति स्थापक नाम का संस्कार ये स्थिति स्थापक नाम का संस्कार है इसे कहते हैं कि अन्यथा कृतस्य। अन्यथा कृत्या ने पूर्व अवस्था में विद्यमान जो था उसे अन्यथा अवस्था में दूसरी अवस्था में पहुंचा दिया आपने अपने प्रयत्न से रोल रूप अवस्था में अवस्थित कारपेट को फैला दिया तो अन्यथा कर दिया अवस्थान्तर को प्राप्त कराया कारपेट को और पुनः फिर वो बिछा करके छोड़ दिया आपने तो थोड़ी देर में देखेंगे फिर रोल हो जाता है समेट जाता है ना तो पुनः तद अवस्था आपादक इसमें तद अवस्था में तद शब्द से लेना पूर्व जो अवस्था थी आप फैलाने से पहले जो अवस्था थी रोल अवस्था वो हो गया तद अवस्था शब्द का अर्थ और उसे आपादक यानी प्राप्त कराने वाला पूर्व अवस्था प्राप्त कराने वाला वो कौन है उसके अंदर एक गुण है स्थिति स्थापक इसलिए स्थिति शब्द से लिया गया पूर्व अवस्था को और उस पूर्व अवस्था में स्थापित करने वाला उसे स्थिति स्थापक कहा जाएगा पूर्व अवस्था प्राप्त कराने वाले को अन्य अवस्था प्राप्त कराने वाले आप अपने प्रयत्न से और जब आप छोड़ देते हैं कोई वजन आदि नहीं रखते उस पर तो फिर पूर्व अवस्था को प्राप्त कराता है उसमें विद्यमान स्थिति स्थापक नाम का गुण वो संस्कार विशेष है वो कहाँ रहता है तो कहते हैं कट आदि पृथ्वी वृत्ति ही पृथ्वी में रहता है कौन से पृथ्वी में तो कट कट कहते हैं चटाई को आदि शब्द से कारपेट बाकी कुत्ते की पूछ कहते हैं ना कितना भी करो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है वो कुत्ते की पूछ भी तो पृथ्वी है आप प्रयत्न से जब तक सीधे उसको खींच करके रखोगे तब तक वो अवस्थान्तर में रहेगी और जैसे ही छोड़ दोगे तो पूर्व अवस्था में प्राप्त हो जाती है उसमें स्थिति स्थापक नाम का गुण है उसके कारण वैसा हो जाता है वही उसके जैसी अवस्था आ जाती है बिल्कुल वैसा ही रोल पूरा नहीं बनता लेकिन समेट जाता है समेटना रूप अवस्था लेना एक फैली हुई अवस्था एक समेटना रूप अवस्था है आ? हाँ फैलाने से थोड़ा थोड़ा वो हो जाता है ना, और एक समय ऐसा आता है जब बिछाए रखते हैं तो अब ये ये जो रोल है क्या नाम जिस पे बैठे आप अब ये समेटता नहीं है वो गुण जो है अनित्य है स्थिति स्थापक नाम का गुण शुरू में रहता है और विरोधी उसे नष्ट कर सकते हैं उसके विरोधी जो नष्ट हो जाता है तो फिर जिस अवस्था में रखा है उसी अवस्था में रह जाती है और कई बार फिर उसको आप समेटना चाहोगे तो फैल जाता है वो संस का अस्थिति स्थापक गुण आ गया हाँ वो भी रबड़ को खींच लो जब तक खींचे हुए हैं तब तक जो आदि शब्द से उसको भी लिया जाता है तब तक वो फैले हुए अवस्था में रहता है फिर पूर्व अवस्था में आ जाता है रबड़ बैंड आदि में तो ऐसे ही तो होता है वो सब भी लिया जा सकता है हाँ वेग का तो आश्रय मात्र बताया लक्षण तो बताया नहीं तो क्या लक्षण हो सकता है हाँ? तो पहले बताया है वेग का लक्षण इसलिए यह लिखा नहीं है गुरुत्व के लक्षण के समय में बता गुरुत्व का लक्षण है क्या आद्य पतनासमवाई कारणत्व गुरुत्व उसमें आद्य शब्द क्यों दिया तो उस समय मैंने बताया था तो द्वितीय आदि पतन का असमवाई कारण वेग भी हो जाता है तो आद्य हटा दो गुरुत्व के लक्षण में और द्वितीय जोड़ दो द्वितीय आदि आद्य को हटा दो और द्विती आदि पतना समुआई कारणत्व वेगत्व हाँ ये, ये पांच में रहेगा पांच में रहेगा वो तो चलेगा कोई आपत्ति नहीं तो हाँ, हाँ, तो वेग है उसकी जो गति है गति में तीव्रता का नाम वेग है तीव्रता लाने वाला तो जैसे आपने अग्नि प्रकट किया तो अग्नि का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन। जैसे जल और पृथ्वी का स्वभाव है अधोगमन नीचे आ जाता है ऐसे अग्नि का स्वभाव ऊपर जा तो शुरू में अग्नि प्रकट होते समय जितना होता है उतना ही नहीं रहता है ना, बढ़ जाता है धू धू करके ऊपर फैलता रहता है वो फैलना ही उसका ऊर्ध्वगमन रूप पतन है पतन का अर्थ होता है गमन पतली गतो धातु है लेकिन रूढ़ हो जाता है पतन का मतलब नीचे आने को ही पतन कहते लोग लेकिन तो पतन का अर्थ गमन है धातु का अर्थ देखोगे तो गति अर्थ में है गम धातु जिस अर्थ में उसी अर्थ में पत धातु है के पतति प्रेषितम मन इसमें पतती का अर्थ कर दिया भाषाकर भगवान ने गच्छी अगर धातु पाठ में भी देखोगे न तो पत धातु का जैसे गमरली गतौ ऐसे पत्री गतौ ये धातु है दृ की इत संज्ञा हो जाती है वो अनुनाशिक अच्छ होने से उपदेशे जन्नाशिक इत सूत्र से इत संज्ञा होकर के लोप से लोप होगा पत बचेगा फिर लटलकार में पतती पतती पतत पतंती गच्छती गच्छ जैसा बनता है उसका अर्थ है गमन अब जिस द्रव्य का जिस प्रकार का गमन करना स्वभाव होगा उस गति में तीव्रता लाना ओ वेग तीव्रता लाता है ऐसे वायु कहते बड़ा वेग से बह, बह रहा है वेग से चल रहा है वायु तो तेज़ वायु का चलना ही वेग से चलना है ना? तो वो जो सामान्य गति की वायु है उसमें थोड़ी तीव्रता लाना ये वायु में रहने वाले वेग का का वेग के कारण है। वो है वो द्वितीय आदि गमन का कारण ऐसे अग्नि में भी रहेगा वायु में भी रहेगा और जल और पृथ्वी में तो रहता ही और मन में तो मन में वेग रहता है कि नहीं हनुमान जी की स्तुति में इसलिए मनोजबम मारु तुल्य वेगम कहाँ मारुत कहते हैं वायु को तो वायु के वेग के समान वेग जिसका है उसको कहा मारुतुल्य वेग हम हनुमान जी की स्तुति में और मनसो जबियो ये कहता है मन से भी आत्मा जबियान है का मतलब व्यापक है वह तो मन सबसे गतिमान है मनोजवम एक है ना कि मन के समान जव यानि गति जिसकी है उसे कहा गया मनोजवम हनुमान जी को जब लक्ष्मण को शक्ति लगी रो लाने गए संजीवनी तो पहाड़ लेकर के कि किस गति से आए कहते है मन जिस गति से चलता है उस गति से ऐसे गति से चलने वाले हनुमान जी हैं तो मन में भी गति रहती है और वो कभी अपना धीरे धीरे सोचता है देखते देखते चलता है कभी सीधा यहाँ से संकल्प किया ब्रह्मलोक का ही से नहीं तो बीच में जो है गति का वो सब आतिवाहिक देवताओं का भी वर्णन करेगा शरीर से निकलेगा तो अर्ची देवता आएगी फिर वो ये करेगा तो एक क्रम से सोचना भी हुआ तो धीरे धीरे जा रहा है और वेग से जा रहा है तो बस यहां से निकला सीधा ब्रह्मलोक को पकड़ लिया तो वेग हो गया तो मन में भी वेग है जिसमें जिसमें गति होगी तो गति का कारण कारणभूत वेग भी रहेगा गुण है वो इसलिए द्वितीय आदि पतना समवायी कारणत्वम वेगत्वम ये कहा जाएगा और वहां पतन का अर्थ गति हां गति असमवाई कारण ये भी लिख सकते हैं गमनासमवायी कारणत्व वेगत्वम क्या कह रहे हैं हाँ वो रूढ़ है इसलिए वहाँ पतन को हटा करके हम गमन कह रहे हैं गमन असमवायिक कारणत्व गमनासमवायी कारणत्व वेगत्व तो गमन उसका भी असमवायिक कारण गति का वेग होगा गुरुत्व की जरूरत नहीं है गति के लिए गुरुत्व की जरूरत नहीं है मन में कहाँ गुरुत्व है किसमें किसमें आवश्यकता नहीं है तो गुरुत्व क्यों होना चाहिए किस चीज के लिए तो इसलिए जब आद्य पतन असमुआई कारणत्वम गुरुत्व करते हैं तो वहाँ पतन शब्द रूढ़ है नीचे गति को ही नीचे गति में ही जो नीचे की ओर गति हो रही है उसमें रूढ़ है पतन शब्द यद्यपि उसका सामान्य अर्थ है गति लेकिन नीचे के ओर की गति के लिए वो रूढ़ हो गया लोक में जैसे संस्कार शब्द इन तीनों के लिए साधारण है तर्कशास्त्र में संस्कार वेग भी है संस्कार स्थिति सापक भी है संस्कार भावना भी है लेकिन ज़्यादा प्रसिद्धि संस्कार शब्द की भावना में होती है जो अनुभव से जन्य है स्मृति का हेतु है उसे संस्कार कहते हैं यानी भावना कहते हैं तो जो भावना विशेष है संस्कार विशेष भावना उसी में सामान्य संस्कार शब्द की रूढ़ी हो गई रूढ़िया ने प्रसिद्धि ऐसे पतन शब्द गति सामान्य को बताता है ऊपर वाली गति को भी बताता है नीचे वाली गति को भी बताता है सबको बताता है लेकिन उसे नीचे की गति को ही गति में ही रूढ़ माना गया और रूढ़ अर्थ लेकर के गुरुत्व का लक्षण किया गया आद्य पतन असमवाई कारणत्व गुरुत्वम वहां पतन का अर्थ नीचे की ओर आना और ऊपर की ओर जाने के लिए फिर ऊर्ध्वगमन कहा जाएगा हाँ हा? हाँ ठीक जरूरत नहीं है वो वेग से अतिरिक्त तो दूसरा कोई नहीं तो सीधा गमन असमवायी कारणम गमन असमवायी कारणम वेग ये वेग का लक्षण हो जाएगा गमन का जो असमवायी कारण है उसे वेग कहा जाएगा अगमन शब्द से ऊर्ध्वगमन भी ऐसे समान गमन भी नीचे गमन भी सब को लिया जाएगा वो गमन सामान्य तो तो है हाँ क्या नहीं नहीं नहीं उनमें संभव नहीं है जिसमें गुरुत्व तो होता है वही नीचे की ओर आता है अग्नि नीचे की ओर नहीं आती है वायु नीचे की बहता है तो टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी है? हाँ उसको पृथक वर्तमात्मा कहा जाता है पृथक वर्तमात्मा पृथक यानी अलग अलग वर्तम यानी मार्ग है जिसका उसे पृथक वर्तमात्मा ये कहेंगे एक वायु का नाम है पृथक वर्तमात्मा वर्तम और वो है आत्मा रूप जिसका अलग अलग मार्ग से चलने वाला वो एक ही गति में नहीं चलता ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ये नीचे के ओर ही हमेशा जाएंगे ऐसा नहीं लेकिन जल और पृथ्वी तो नियम से नीचे ही आएंगे क्योंकि उनमें गुरुत्व तो है हाँ उसे उसे हाँ तो अगर से जा उसको चली जा। हाँ हाँ वो तो, तो हल्का तो पदार्थ क्या वजनदार 10-20 किलो का पत्थर भी यदि ऊपर फेंकते हैं कई टनों की मिसाइलें ऊपर फेंकते हैं लेकिन जो ऊपर जाने वाला पदार्थ हैं उसकी अपेक्षा उसका जो स्वभाव है नीचे आना उसकी अपेक्षा ज़्यादा विपरीत गति वाला कोई उसे ऊपर की ओर ढकेल देता है तो ऊपर ही जाएगा वो, आजकल तो वो जो मिसाइलें छोड़ते हैं वो स्काईलैब वगैरह छोड़ते हैं तो बहुत दूसरे ग्रह में भी जा रहा है ना तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से भी ऊपर की ओर जा रहे हैं वो क्योंकि उनके अंदर जो स्वाभाविक नीचे आने वाली गति है सामर्थ्य गुरुत्व जितना है नीचे लाने का हेतुभूत उस गुरुत्व से ज़्यादा शक्तिमान विपरीत गति वाला पदार्थ उसे विपरीत गति दे दें तो माना जाता है वो गुरु तो कमज़ोर पड़ा तो जो कमज़ोर पड़ेगा तो कुछ कर नहीं पाएगा नीचे ला नहीं पाएगा ऊपर ही जाएगा वो तो उसके हल्का थोड़ा ही है कई टन का होता है वो ऊपर जाने वाली चीजें वो सैटेलाइट आदि भेजते हैं कई एक टन के होते हैं ना हाँ, प्रक्षेपण गति जो है वो गुरुत्व की शक्ति जितनी है उससे अधिक शक्तिमान प्रक्षेपक की शक्ति हो तो फिर प्रक्षेपक उससे अधिक शक्तिमान हो तो ऊपर जाएगा वो गुरुत्व की शक्ति काम नहीं कर पाएगी कमजोर पड़ेगी गुरुत्व कमजोर पड़ेगा ना ये होगा आकर्षण कहां है आकर्षण है दोनों में है पेज में और जरा वायु में क्योंकि वो ऐसे आप परमाणु भी उसमें लेंगे तो उसमें वजन होगा हो रहा है लो पर वो वैसे उस तरह से पर वो जो विषय है अपनी हम्म नीचे भी आती है ऊपर भी जाती है हाँ हाँ हर हर तरह से चलता है नीचे भी आता है तो तो वजन के कारण नीचे आ रहा ऐसा नहीं ऊपर का जैसे बाष्प रूप में परिणत हुआ गुरुत्व से युक्त जल उस वो यदि पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा तो उसे जो है दबाएगा वायु को नहीं तो वायु स्वभाव तो ऊपर ही उसका उठना स्वभाव है तो गुब्बारे में जितनी अधिक हवा भरोगे उतना अधिक गुब्बारा ऊपर चला जाएगा ये होता है ना और नीचे आता है तो ये समझना होगा कि गुरुत्व समुआई कोई वस्तु जल और पृथ्वी उसका अंश ऊपर भी तो है ना जल का वो उसे नीचे दबा रहा है तो आप वायु की शक्ति से ज्यादा शक्तिमान यदि आप है तो उसको नीचे दबा करके रखेंगे गुब्बारे को तो तब तक वो आपके पैर से नीचे ही रहेगा जब तक अंदर भरी हुई वायु से अधिक शक्तिमान आप उसे दबाए हुए हो जैसे पैर हटाओगे तो ऊपर जाएगा और किसी ज़्यादा जितनी वायु भरी है उस वायु से भी अधिक शक्तिमान गुरुत्व वाले पृथ्वी में वायु भरोगे और उसे ऊपर फेंकोगे इसे शरीर के अंदर भी वायु है शरीर को ऊपर फेंकोगे लेकिन वो वायु जो है शरीर ऊपर ले जाने वाला उसकी शक्ति कम है और शरीर में नीचे लाने वाला जो गुरुत्व है गुण वो ज़्यादा शक्तिमान हो जाता है तो वो वायु शरीर को ऊपर ही नहीं रख पाता नीचे ले आता है ऐसे वहां पर ज्यादा वो हो जाता है जल घनीभूत अवस्था में तो नीचे आ जाता है वायु जैसा आप पैर से दबा करके रखते हैं ऐसे वो हो जाता है नहीं तो केवल वायु जल और पृथ्वी के दबाव में न आने वाला शुद्ध वायु उसकी नीचे के ओर गति हुई हो ऐसा नहीं देखने को मिलता ऐसा कोई है उदाहरण आपके पास शुद्ध वायु नीचे आया हो गुरुत्व का यदि कोई प्रतिबंधक नहीं है और गुरुत्व विद्यमान है तो वो नीचे लाएगा ही प्रतिबंधक यदि कोई है बड़ा शक्तिमान अवरोधक तो रुक जाएगा नहीं तो वो जो है ऊपर ही जाएगा यानी नीचे ही आएगा रुकेगा नहीं नहीं तो गुरुत्व है क्या गुरुत्व है लेकिन कभी कोई काम कर नहीं रहा तो फिर है गुरुत्व माना ही कैसे जाएगा गुरुत्व का काम ही है जिसमें वे वह समय समन्वय से रहेगा उसे नीचे के ओर लाएगा वायु और अग्नि में यदि गुरुत्व होता और दूसरा कोई प्रतिबंधक नहीं है तो ऐसी अवस्था में शुद्ध वायु को नीचे ही लाता और नहीं लाता कभी भी ऐसे वायु को प्रतिबंधक के न होने पर भी तो माना जाएगा कि वायु जो है गुरुत्वहीन तो है अग्नि गुरुत्वहीन तो है ऐसा है जो भी परमाणु रूप होगा उसमें गुरुत्व तो होगा ही ये नियम नहीं है तब तो पृथ्वी जो भी परमाणु रूप होगा उसमें सभी में सभी प्रकार के परमाणु रूप द्रव्य जितने हैं उनमें साधारण सब गुण रहने चाहिए परमाणु रूप पृथ्वी में गंध गुण रहता है परमाणु रूप होने से तो जल में भी रहना चाहिए फिर जल में रस रहता है तो वो अग्नि में भी रहना चाहिए तो इसका उत्तर क्या है कि रस नाम का गुण ये जल का ही विशेष गुण है ये कोई जरूरी नहीं कि जल परमाणु रूप है इसलिए उसमें रस रह रहा है तो परमाणु रूप होने से अग्नि में भी रस रहे ये जरूरी नहीं है तत्त द्रव्यों के वे अपने अपने विशेष गुण हैं कोई गुण एक द्रव्य मात्र समवेत है कोई गुण दो द्रव्य समवेद है कोई तीन द्रव्य समवेत है उनका अपना स्वभाव है और उसी स्वभाव को लेकर के ये बताते हैं तो परमाणु रूप होना ये गुरुत्व परमाणुत्व जो है गुरुत्व युक्त होने का प्रयोजक नहीं है निमित्त नहीं है जैसे पर्वत धूम वाला है तो वन्नी वाला होना ही चाहिए ये धूमवत्ता प्रयोजक है वन्यमत्ता की जैसे ऐसे परमाणुत्व ये प्रयोजक नहीं है गुरुत्व का उस जहां परमाणुत्व है वहां गुरुत्व रहना ही चाहिए तो मन में भी गुरुत्व मानना पड़ेगा मन भी परमाणु रूप ही है लेकिन नहीं रहता उसमें में होता है। में होता है। सभी परमाणु में नहीं होता परमाणु है लेकिन सभी के सभी वजन वाले ही होंगे ये नहीं रसो दीर्घ अनुत्तो परिमाण तो रहेगा रसोत्त तो रहेगा परम अनुत्तो परम रसोत्तो परिमाण होता है और वो ये वजन जो है कई तो नाम गुरुत्व है आप गुरुत्व को ही वजन कहते हैं और वजन को आवश्यक नहीं है वजन परमाणु में मानने का अर्थ हुआ परमाणुत्व को गुरुत्व गुरुत्वत्ता का प्रयोजक मानना परमाणुत्व गुरुत्व का व्याप्य मानना जैसे वन्नी का व्याप्य धूम है तो व्याप्य जहाँ रहेगा वहाँ व्यापक का होना जरूरी है ऐसे जो परमाणु रूप होगा वह हो वजन वाला होगा यानी गुरुत्व वाला होगा ऐसा मानने का अर्थ है यत्र यत्र परमाणुत्व तत्र तत्र गुरुत्व ये व्याप्ति स्वीकार करना यह व्याप्ति नहीं है परमाणुत्व में और गुरुत्व में व्याप्य व्यापक भाव नहीं है धूम और अग्नि के तरह इसलिए वजन का ही अर्थ है गुरुत्व अरे गुरुत्व परिमाण नहीं है यानी परिमाण यहाँ परिमान नाम का जो गुण है ना गुरुत्व से अलग बताया गुरुत्व भी एक गुण है लोक में उसे वजन को भी परिमाण कहते हैं लेकिन यहाँ परिणाम परिमाण एक अलग गुण बताया गया उसके अवान्तर चार भेद हैं अणुत्व रस्वत्व और दीर्घत्व महत्व तो परमाणु में परम परमाणुत्व परम रसत्व परिमाण रहता है तार्किकों के यहां वजन परिमाण नहीं है परमाणु में परिमाण तो रहेगा परम अणुत्व परम रसत्व लेकिन वेट जिसको कहते हैं आप वो अलग गुण है वजन नाम का वो वजन नाम का गुण अलग रहेगा उसमें अब वो वायु भी बिकती है सीएनजी आदि इतना किलो का इतना तो वो कहोगे वो वजन है उसमें गैस है हाँ? हाँ। ऐसा हाँ ये तार्किक उन्हें नहीं माना नहीं तो नहीं तो ये जो गैस आ रहा है एलपीजी ये चौदह किलो का सिलेंडर है पाँच किलो का सिलेंडर है कहते हैं उसमें वजन मान रहा है वायु रूप मान रहे, वो मान रहे हो, लेकिन वो वायु जो है ना जल का ये तेल का यानी पृथ्वी और तेल का रूपांतरण है पृथ्वी और जल का रूपांतर है तेल का रूपांतर है ना प्राकृतिक गैस जो है उसको पृथ्वी से निकल रहा है इसलिए पार्थिव माना जाएगा वो वो ईंधन हाँ लिक्विड ही है यी जी में यल का अर्थ लिक्विड ही है हाँ हाँ तो इसलिए वो वजन वहां होना तो ठीक है जो पृथ्वी पृथ्वी से भी तो गैस बनता है ना इसलिए वो वजन वाले से बन रहा है तो वजन रहेगा उसमें गुरुत्व तो रहेगा लेकिन स्वाभाविक जो वायु है वह गुरुत्वहीन है बाष्प हो गया वो तो उसमें वजन रह सकता है बाष्परूप जल में वो ऊपर जाकर के घनीभूत होता है तो बादल नीचे आ जाते हैं बादल बनकर के वो स्वाभाविक वायु नहीं है, है। किसमें हाँ तो विषय रूप जो वायु है वो कौन सा है वृक्षादि कंपन हेतु ये कहा है वायु अनित्य वायु के तीन भेद हैं शरीर इंद्रिय विषय भेद से तो शरीर है वायवीय और जो वायु देवता आदि का लोक में प्रसिद्ध हैं इंद्रिय हैं त्वक और विषय हैं वृक्षादि कंपन हेतु विषय रूप वायु ये बता तो जो जिससे पेड़ हिलते हैं वो वायु है विषय रूप वायु उसमें वजन नहीं है बिना वजन के तो गतिशील हैं गतिमान है ना वो गतिमान द्रव्य हैं गतिमान होने से वो स्वयं की गति जितनी होती है उससे आ, कम गुरुत्व गुरुत्वान जो पृथ्वी और जल हैं उनको हिला देता है और जो पिलर आदि है उनको नहीं हिलाता उनको हिलाएगा कौन सा जो तूफान आएगा वो बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ देता है बसों को भी उठा करके दूसरे तीसरे चौथे माले के टेरिस पे ले जाकर के पहुंचा देता है ऐसा होता है ना तो उसमें वो गति के कारण गुरुत्व का आश्रयभूत पृथ्वी और जल में भी वायु से कंपन होता है वायु में गति है गति ये कर्म है, है? वजन क्रिया नहीं है ना अगर अगर। क्रिया तो वजन तो गुण है गति क्रिया है जो गति वजनवान नहीं है उसमें गति हो सकती है क्या ये प्रश्न कर सकते हैं आप गति रहित में क्या नाम वो वजन रहित में गति हो सकती है क्या हो सकती है गति एक क्रिया है और क्रिया क्रियावत्ता का प्रयोजक है जो मूर्त आ, मूर्त द्रव्य हैं क्रियावत्व मूर्तत्व और जो मूर्त है वो गतिमान होगा क्रियावान होगा मूर्त है पांच, पृथ्वी जल तेज वायु और मन इनमें गति होगी यानी क्रिया होगी इसलिए मूर्त है क्रियावत्ता मूर्तता का प्रयोजक है और वो जरूरी नहीं कि जो मूर्त होगा क्रियावान होगा वो वजनवान ही होगा मन का भी वजन मानना पड़ेगा मन का वेट मानते हैं लेकिन वो क्रियावान है तो इसलिए वजन को क्रिया का व्यापक मानेंगे तो जहाँ वजन रहेगा वहीं पर क्रिया रहनी चाहिए तो मन में वजन नहीं है लेकिन क्रिया है का अर्थ है वजन का व, वजन की व्यभिचारी है क्रिया वजन की व्याप्य नहीं है जहाँ वजन नहीं है वहाँ पर भी रह रही है मन में वजन नहीं मानते वैज्ञानिक भी मानते हैं अभी वो तो वजन रहित होते हुए भी जैसे मन क्रियाशील है ऐसे वायु भी अग्नि भी वजन रेट होता हुआ इनका जो साधन है अग्नि का पृथ्वी आदि भौमाग्नि विषय रूप अग्नि वो कई प्रकार का बताया न हाँ। तो जो तेज है वो वाला तेज कौन सा सुवर्ण उसका तो वजन होता है, इतना क्विंटल उतना क्विंटल उतना क्विंटल लेकिन तेज कोटी में लिया आक्रज तेज है वो, वो आक्रज है ना तो वो जो है उस तेज में तो गुरुत्व तो भी है सोने का तो आंगूठी निकालो ऊपर फेंको तो वो ऊपर ही थोड़ी रहती है नीचे भी आ जाती है ये जो भव तेज उसका कारण जो पृथ्वी है उसमें तो तेज वजन रहेगा लेकिन उससे निष्पन्न हुआ अग्नि उसमें वजन नहीं रहेगा तेज में ये है। तो आक्रस तेज वो वजनदार हो सकता आक्रस तेज में लिया जाता है चांदी को और आपके सोने को उसमें गुरुत्व है हा <laughs> तो फिर इसलिए आक्रस तेज भिन्नत्व सती ये जोड़ना होता है जो आक्रस तेज है उससे भिन्न होता हुआ जो तेज है वह गुरुत्व तो रहित है आक्रस तेज में तो रहेगा वो वजन भी सोने में भी हाँ क्रियावत्व तो ये लक्षण है मूर्तत्व ये लक्ष्य कोटि में आ गया जैसे गंधवत्वम लक्षण है और पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वीत्व यानी गंधवत्व पृथ्वी का लक्षण है ऐसे क्रियावत्व मूर्त से लक्षणम ये कहा जाएगा ओम